बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरुओं ओशो के अमृत प्रवचन ऐसो सन प्रवचन नंबर 113 भाग 3 उपासिका भागती घर चोरी द्वितीय दृश्य भगवान के अग्रणी शिष्यों में से एक महाकात्यायन के शिष्य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 वह जागा इस सत्य के प्रति कि सोना चांदी हीरे जवार से भी ज्यादा कुछ मूल्यवान जरूर होना चाहिए अन्यथा हम हीरे जवारात ढो रहे हैं और ये उपासी का कहती जा चोरों को जो ले जाना हो ले जाने दे उपदेश में विघ्न मत डाल जरूर यह कुछ पा रही है जो हीरे जवारातों सोना चांदी से ज्यादा मूल्यवान है ये तो इतना सीधा गणित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 सिते लहु में सत्ती छेतवा रागंच दोसंच ततो नि मेहसी हे भिक्षु इस नाव को उलीचो उलीचने पर यह तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी राग और द्वेष को छिन्न कर फिर तुम निर्वाण को प्राप्त कर लोगे पंच छिंदे पंच जहे पंच चुतरी भावे पंच संगा तिगो भिक्खु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 कबीर होंगे नानक होंगे दादू होंगे मीरा होगी सहजो होगी क्राइस्ट जर्थोस लाओसो छु ऐसे लोग होंगे रिंझाई नारोपा तिलोपा ऐसे लोग होंगे फ्रांसिस एक हार्ट, थेरेसा ऐसे लोग होंगे मोहम्मद राबिया बाहजीद मंसूर ऐसे लोग होंगे लेकिन ऐसे लोगों का तो कुछ पता नहीं चलता फुटनोट भी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 उसने ये बात सुनी वो भरोसा ना कर सका उसने तो सदा जाना कि धन सोना चांदी हीरे जवारात में तो यहां कोई और धन बट रहा है हम इसका सब लूटे लिए जा रहे हैं कहती जा हंस के ले जाने दे चोरों को कूड़ा करकट है यहां तू तो विघ्न मत डाल मेरे ध्यान में खलल खड़ी ना कर मुझे चुका मत एक शब्द भी चूक जाएगा तो मैं पछताऊंगी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 जब इसको उनकी चिंता नहीं है तो जरूर कुछ मामला है कुछ राज है हम कुछ गलत खोज रहे हैं वो भागा गया उसने अपने साथियों को भी कहा कि मैं तो जाता हूं सुनने तुम आते हो क्योंकि वहां कुछ बटता है मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी कि क्या बट रहा है कुछ सूक्ष्म बरस रहा होगा वह अभी मेरी समझ नहीं है कि साफ साफ क्या हो रहा लेकिन एक बात पक्की है कि कुछ हो रहा है क्योंकि हम ये सब लिए जा रहे हैं और उपासिका कहती ले जाने दो लेकिन मेरे ध्यान में बाधा मत डालो यहां मैं सुनने बैठी हूं धर्म श्रवण कर रही हूं इसमें खलल नहीं चाहिए तो जरूर उसके भीतर कोई संगीत बज रहा है जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता और भीतर कोई रसधार बह रही जो बाहर से पकड़ में नहीं आती हम भी चले तुम भी चलो हम कब तक ये कूड़ा करकट इकट्ठा करते रहेंगे तो हमें अब तक ठीक धन का पता नहीं था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 इतना ही बताती कि बुद्ध को उड़ के आना पड़ा इतनी जल्दी आना पड़ा कि शायद पैदल चल के आने में देर लगेगी उतनी देर नहीं की जा सकती और ये चोर इसलिए कहता हूं इनको भूतपूर्व और अभूतपूर्व ये चोर ऐसी महान गहराई में उतरने लगे कि बुद्ध को लगा और थोड़ी देर हो गई तो लाछन होगा इसलिए जाना पड़ा होगा उन्होंने जाके ये सूत्र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 इन पांच को हे पंचक और फिर पांच को कहा है भावना इनकी भावना करनी भाव्य पंचक श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञा श्रद्धा एक सरल भरोसा अस्तित्व पर स्वयं पर जीवन पर वीर ऊर्जा मंद मंद नहीं जीना चाहिए ऐसे जीने चाहिए जैसे मसाल दोनों तरफ से जलती हो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 और जहां समाधि घटती है वहीं तुम्हारे भीतर अंत प्रज्ञा का दिया जलता है ये पांच भावने योग्य और उलंघ पंचक और पांच का अतिक्रमण कर जाना है राग द्वेष मोह मान मिथ्या दृष्टि प्रज्ञाहीन मनुष्य को ध्यान नहीं होता है ध्यान ना करने वाले को प्रज्ञा नहीं होती है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 भिक्षुओं को जो कभी चोर थे बुद्ध ने यह अभूतपूर्व वचन कहे वे करीब पहुंच रहे थे आखिरी क्षण आ रहा था नाव को जरा और उलीचना था कुछ थोड़ी सी चीजें छेदनी थी कुछ थोड़ी सी चीजें छोड़नी थी कुछ थोड़ी सी चीजें अतिक्रमण करनी थी कुछ थोड़ी सी चीजें भावना करनी थी उस आखिरी घड़ी में बुद्ध के सहारे की जरूरत थी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 और यह दूसरी घटना आखिरी घड़ी की वे चोर ध्यान में गहरे उतरते उतरते समाधि के करीब पहुंच रहे थे आखिरी घड़ी करीब आ रही थी उनको आखिरी धक्का चाहिए ताकि वे महाशून्य में निर्वाण में विलीन हो जाएं। इन पर मनन करना ये सूत्र तुम्हारे जीवन में भी ऐसी ही क्रांति ला सकते हैं आज इतना है।